के की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव्य संसार में सुनते हैं बालराम कथा की आगे की कथा अध्याय नौ राम और सुग्रीव राम को कबंध और शबरी के वचन स्मरण थे अतः वे जल्दी जल्दी से से पर्वत पर पर सुग्रीव सुग्रीव मिलना चाहते थे। थे। के के के वानर राज के छोटे पुत्र थे। पिता के न रहने पर उसका बड़ा भाई बाली वहां का राजा बना पहले दोनों भाइयों में काफी प्रेम था बाद में दोनों भाइयों में राजकाज को लेकर कुछ मतभेद हो गया इतना गंभीर मन मुटाव हुआ कि बाली सुग्रीव को मार देना चाहता था। पाली के डर से सुग्रीव पर्वत पर चला गया। कबंध और शबरी के कहने पर राम लक्ष्मण ऋषि पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुंचे रास्ते में उनकी भेंट हनुमान से हुई हनुमान उन दोनों भाइयों को प्रणाम करते हुए बोले मैं सुग्रीव का सेवक हूं लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय देते हुए वन में आने का कारण बताया। हनुमान राम लक्ष्मण को पहचान गए राम लक्ष्मण हनुमान को बताते हैं कि वे लोग सहायता के लिए आए हैं हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई वे सोचने लगे कि कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। राम राम और और सुग्रीव सुग्रीव की स्थिति एक जैसी थी। अयोध्या से से। निर्वासित थे और सुग्रीव से। राम की पत्नी को रावण उठाकर ले गया था और सुग्रीव की पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया था हनुमान राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए दोनों ने एक दूसरे को मित्रता का वचन दिया राम ने सीता हरण की बात सुग्रीव को बताई सुग्रीव को कुछ बात याद आई उन्होंने बताया कि रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से होकर गया था सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी उन्होंने आभूषण की एक पोटली को राम के सामने रखते हुए कहा कि क्या ये आभूषण सीता के हैं? राम ने तुरंत आभूषण पहचान लिए कुछ आभूषण लक्ष्मण ने भी पहचाने आभूषण देखकर राम शोक में डूब गए वे स्वयं को धिकारते हुए बोले हे सीते संकट में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका सुग्रीव ने उन्हें दी। सीता अवश्य आपको मिल जाएगी। मैं हर तरह से आपकी सहायता करूंगा राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा भरी कहानी सुनाई उसने राम से सहायता मांगी राम बोले मित्र चिंता मत करो तुम्हें राज्य भी मिलेगा और पत्नी भी मिलेगी। राम काफी सुकुमार थे, उन्हें देखकर सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ बाली महाबलशाली है उसे हराना आसान नहीं है बाली शाल के सात वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है राम सुग्रीव के मन की बात समझ गए और उन्होंने तीर चलाए। उस तीर उस से से के सातों विशाल वृक्ष एक ही कटकर गिर पड़े। देखकर सुग्रीव ने राम के सामने हाथ जोड़ लिए राम ने सुग्रीव से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा योजना बनाकर सब धा पहुंचे राम लक्ष्मण और हनुमान पेड़ की ओट में छिप गए सुग्रीव ने राम की शक्ति लेकर बाली बाली को ललकारा। क्रोध में गरजते हुए बाहर निकला। भीषण युद्ध हुआ युद्ध में लगता था कि बाली सुग्रीव को मार देगा राम के हाथ में धनुष बाण था पर उन्होंने बाण नहीं चलाया सुग्रीव किसी तरह वहां से जान बचाकर कर पर्वत पर आ गए सुग्रीव राम से काफी क्रोधित थे उन्हें लगता था कि राम ने उनके साथ धोखा किया है राम ने कहा मैं तुम दोनों भाइयों का मिलता जुलता चेहरा देखकर परेशान हो गया था दूर से दोनों एक जैसे ही लगते हो मैं बाली को पहचान नहीं पाया और इसीलिए बाण नहीं चलाया लक्ष्मण ने सुग्रीव को समझा बुझाकर एक और युद्ध के लिए तैयार किया सुग्रीव काफी डरा हुआ था, किंतु राम के कहने पर वह तैयार हुआ किश्कि पहुंचकर उसने बाली को पुनः चुनौती दी उस समय बाली अंतपुर में अपनी पत्नी तारा के साथ था जब बाली जाने लगा तो तारा ने उसे जाने से मना किया पर वह क्रोध में बाहर निकल गया। बाली सुग्रीव को मारना ही चाहता था कि राम का बाण उसके सीने में लगा वह धरती पर गिर पड़ा बाली का अंत हुआ और सुग्रीव को राजगद्दी मिली राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया सुग्रीव चाहते थे कि राम राम राम राम कुछ दिन वहीं रहे, पर राम ने मना कर दिया। राम से लौट आए। सुग्रीव और वानर सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे उधर सुग्रीव अपने राग रंग में राम को दिया हुआ वचन भूल गए हनुमान ने सुग्रीव को वचन याद दिलाया सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया नल को सेनापति बनाया गया। तब तक पंद्रह दिन और बीत गए। इधर राम काफी चिंतित थे राम को चिंतित देखकर लक्ष्मण किशकि चले गए लक्ष्मण ने धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई तो उसकी टंकार से सुग्रीव प गए और तारा की सलाह पर राम से जाकर मिले इस बार सुग्रीव सेना एकत्र करके लक्ष्मण के पीछे चल पड़े हनुमान के साथ लाखों वानर थे जामवंत के पीछे भालुओं की सेना भी थी वानर राज ने राम से क्षमा मांगी इसके बाद लंकारोह की योजना बनी राम चाहते थे कि वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूध को लंका भेजा जाए। राम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान को दी और कहा जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना वे तुम्हें पहचान जाएंगी और समझ जाएंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है अंगद और हनुमान दक्षिण की ओर चल पड़े रास्ते में विशाल सागर था जिसे पार करना कठिन था तभी रास्ते में जटायु का भाई मिला और बताया कि सीता को रावण ले गया है सीता तक पहुंचने के लिए सागर पार करना होगा वानर दल असमंजस में पड़ गया इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे किंतु इस कठिन कार्य का उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं जामवंत ने हनुमान से कहा कि यह काम आप ही कर सकते हैं बाल राम कथा की आगे की कथा हम जानेंगे अध्याय दस में